मैंने अगली बार भी एक बार कहा था कि कोई मछुआ मछी मार रहा है दाएं जाल फेंकता है बाएं फेंकता है पूर्व फेंकता है पश्चिम फेंकता है चारों ओर जाल फेंकता है बड़ी मछली छोटी मछली चतुर मछली बुद्धू मछली सब मछलियां उसके जाल में आ जाती देर से लेकिन एक, एक ऐसी मछली है जो उसके पैरों के इर्द गिर्द घूमती अब वहां तो मछुआ स्वयं जाल डाल ही नहीं सकता ऐसे ही चतुर आदमी भी माया में फंसे हैं बुद्धू आदमी भी फंसे हैं भोगी भी फंसे हैं त्यागी भी फंसे हैं विद्वान भी फंसे हैं मूर्ख भी फंसे हैं माया भी फंसे हैं मावे भी फंसे हैं पशु भी फंसे हैं गंदर भी फसे है किन्नर भी फंसे हैं देव भी फंसे यक्ष भी फसे है किन्नर भी फंसे आकाशचारी भी फसे है तो जलचर भी फसे है नवचर भी फसे हैं बुचर भी तो चर भी हैं तो पातालर भी माया के इन तीनों गुणों में से किसी न किसी गुण में फंसे रहे वो जाल में हैं लेकिन जो ईश्वर के शरण ईश्वर क्या है उस बात का पता चले और शरण रहने वाला कौन है इसका पता चले तब ईश्वर की शरण होती हाँ, मैं तो भगवान की शरण हूं मैं तो भगवान की शरण तो तू कौन है हाँ, मैं हूं अमथाबाई हो गया पति गु पहची गया भगवानी शरणे सात हूँ भगवानी शरणे छु तू तो को मरु नाम है है है है। है है। कौन भगवान छो ते क्या अपने तो भगवान क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम फलाना पहले तुम अपने को जानो तुम कौन हो और भगवान क्या है तब तो शरण का पता चलेगा तो भगवान की शरण मान लेना अलग बात है जान लेना अलग बात है शुरुआत में मानी हुई शरण यदि ईमानदारी की है तो वो शरण जानने को भी सौभाग्य आ जाएगा लेकिन मानी हुई शरण भी हम ईमानदारी से नहीं मानते कहते हैं भगवान की शरण लेकिन अंदर से कहते मैं दारू इतले खुद और व्यक्ति अपनी परिचन्नता बनाए रखता है आज थोड़ी टॉप की बात है इसमें जरा विनोद-विनोद कम होगा लेकिन बात बड़ी ऊंची है व्यक्ति अपनी मान्यता बनाए रखता है और ऐसा बात नहीं है कि अच्छी मान्यता ही बनाए रखता है अहंकार तो सब प्रकार का होता है अच्छे का भी अहंकार होता है बुरे का भी अहंकार होता है करता अपना अच्छे कर्म का भी होता है बुरे कर्म का भी होता है और नहीं करने का भी होता है का कर तो तो करने वाला भी मौजूद है कुछ अच्छा करता है तो मैं तो कहीं नगवान ने करा वो भी अंदर रहता है कि मैं तो नम्र हूं नम्र होने का भी अहंकार हो जाता है मैंने बताई थी वो बात की जेल में कोई नया आया जेल जेलर ने उसको रूम में खोल के बोला में रह जाते। एक पड़ा है जूना तो यहाँ उसने आवाज लगाई कि इसको कितने महीने के तेरे को सजा रहे छह महीने के बोले तू शिखर है दरवाजे पे ही बिस्तर लगा ये बीस साल वाले बैठे हमको जैसे तैसे थोड़े तीन खून करके आए तू क्या किसी की टांग तोड़ के आई है कोई काम करते डाका कितने का डाला पांच हजार का वो बोले ये तो हमारे बच्चे डालते थे हम तो दो लाख का डाका डालते और ये तीसरी बार आया हूं मैंने तो इसको घर ही बना लिया अपना जेल को मेरे को जैसा तैसा नहीं हूं बड़ा खिलाड़ी हूं अहंकार तो वहां भी रहता है तो अशुद्ध करने का भी अहंकार होता है ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर मेहमान आता है तो तुम अपने घर को सजाते हो या अड़ोस पड़ोस की चीजें लाके सब ऐसे ही करते हैं मेहमान आता है तो पूजा करने वाले की पूजा लंबी हो जाती आरती करने वाले की आरती लंबी हो जाती है भजन सुनने वाले कुछ लोग हैं तो भजन गाने वाले के राग रिपीट हो जाते हैं डोलक सुनने वाला कोई है तो डोलक में भी तान आ जाती तुम साइकिल चला रहे हो और कोई तुमको देखने वाला है तो पैदल में रौनक आ जाती घंटड़ी बजाते हो ना तो धत्तड़ तत्त तत्तड़ करने लग जाती हो <laughs> ये माया का गुण है तुम्हारे कर्तृत्व को सुजाग कर देता है तुम अकेले अनजानी जगह में जाते हो अपने ढंग से और कोई पहचान वाला मोहल्ला आता नहीं तो फिर देखो <coughs> कॉलर के कॉलर ठीक होने लग जाते बटन सजाए जाते हैं अरे ठाए ठाए महीने शुरू थी नहीं? ये क्या है ये माया तुम्हारे मारोपित कर देती है तुम ये हो श्री राम जो लोग सतत ऐसे याद करते हैं उससे तो जो भगवान को भी याद करता है इसको याद करता करते ठीक तो है लेकिन माया से पार है ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसने ठीक से ईश्वर को जान लिया फिर भले पूरा इसी में दिखता हो तो मैं लेकिन उसकी अनुभूति कुछ अनलौकिक हो जाती तो तामसी मैं कोई जैसा तैसा नहीं मैं चार चलम पीता हूँ एक छटांग पूरा कर देता हूं मैं जैसा तैसा नागा बाबा हूँ हमारा चाचा गुरु जो थे ना वो पांच चलम पीते थे हमारा दादा गुरु जो थे ना वो सब चलम वालों के सरदार थे हम उसी का चेलाऊ ये भी माया है दुनिया लुंडी क्या जाने भजन करना हम दो चलम पीते ना तीन घंटे भजन में होते हैं भजन में क्या होते हो वो वीर नाश हो जाता है ज्ञान तन तो सुन हो जाते पड़े रहते हैं और वो तीन घंटे भजन में हुए सुनसान हो गया ये तामसी माया है, दान <laughs> तो थे। थे। तो आप थी जे करा सारू हूँ कई मार भगवान है आप एटू सारे पा आया दोस्त कह रहा है दूसरे दोस्त को यार तेरे को तेरे से मिले बिना मेरे को तो चैन नहीं पड़ता जब तेरे एक बार भी मुलाकात नहीं होती ना सुबह से लेकर एक दिन एक दिन भी तेरी मुलाकात नहीं होती तो मेरा दिन मुसीबत में हो जाता मैं तो रोज तेरे से मिलने आता हूँ तेरे बिना तो मैं जी भी नहीं सकता हूँ चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो चाहे बाढ़ आ जाए लेकिन मैं तेरे दीदार के बिना तो तेरे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती जा रहा है बोले कल आओगे बोले कल आऊंगा तो सही कोशिश करूंगा ते, तेरे बिना चैन नहीं पड़ता लेकिन आऊंगा कोशिश करूंगा श्री राम तो पता ही नहीं कि जीव क्या कर रहा है बेचारा है उससे माया क्या क्या करवा देती है इसीलिए कृष्ण बोलते हैं यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्याम श्रवण आदि भी मन से वाणी से चक्षुओं से श्रोत्र से बुद्धि से जो भी ग्रहण होता है वो सब बदलता जाता है माया मात्र है फिर माया का सात्विक गुण हो राजस गुण हो या तामस गुण हो लेकिन है सब खेल मात्र वे लोग सौभाग्यशाली है कि जिनको ऐसा श्लोक सुनने को मिल जाता है जिनको ऐसे भगवत गीता का तत्व ज्ञान समझ में आज सुनने को मिलता है समझ में आए तो सौभाग्य है माया कठिन भी है क्योंकि माया में रह के माया से तरना कठिन हो जाता है और यदि आत्मा में रहें तो माया आती अतीतुच्छा चालू स्वप्न में हम यदि स्वप्ने के सब आदमियों को वश करना चाहें और सबको जीतना चाहें तो बड़ी मुश्किल है और जरासी आंख खोल दी तो पता चला कि उन सब में कोई दम ही नहीं था मेरी ही तो करामत थी ऐसे जब हम माया में होते हैं और माया के साधनों से माया में ही होते हैं और माया में ही सुखी होना चाहते हैं तो जैसे कादव का हाथी कीचड़ में हाथी पड़ा हो जो निकलना चाहता त्यू गरका होता जाता है ऐसे ही माया में जो आदमी सुखी होना चाहता है त्यों ही दुख बढ़ता जाता है और आज तक जो भी किया चल बेटा रामू चल बेटा राजू फलाना साहेब थे हमने आटलू अर्लू कर ये तुमको पुचकार रहे कि हजारोटलो बीजो उपाड़ो आ छोड़ो आठमो पास थोड़ा नव मोटल उपाड़ो के हाँ हाँ क्या ने लगन कर पार्टी करोटलू तो उपड़ो सब पुचकार पुचकार के पोटला उठवा रहे और एक पोटला उठाया नहीं उतरा नहीं तो दो और तैयार होते जीवन बर मजदूरी कर करके कर आदमी मर जाता है अपने आप को जानता नहीं हाँ ये माजिया आदमी ठीक ये ठीक है ठीक तुम ठीक हो तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो लड़के की शादी कराई ऐसे ठाक से इन्होंने कराई कि के भाई कहना पड़े भाई कहना पड़े मतलब दोबारा पोटला उठाओ तुम समाज में सेल्फ हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोग पोस्ट हिप्नोटिज्म हो जाता है कई प्रकार के जो है डोज मिलते रहते और उसी डोजों के अनुसार आदमी दौड़ता रहता है दौड़ते दौड़ते जीवन पूरा हो जाता है पता नहीं कि मैं कौन हूँ हा बहु भगत है अरे आदशी करूचु पूनम करू, पन करू तो कहीं करो नहीं भगवान करा आप भगवान ने तो चेके, भगवान मार्ला श्वास तारू वजन रहे छू नहीं पूनम करते रहूँ के ये सात्विक मैं मेरा कुछ नहीं भगवान का है लेकिन मैंने लाख रूपया दया था पत्नी चूंटली मारती दस हजार मैंने दिया क्यों नहीं बताया लाख रुपया तो तमाम आप दस हजार में मारा भेगा करेलाम क्या नहीं उबा था आठ तरफ एक लाख ने दस हजार रूपया गया मौजूद है देने वाला मौजूद है और उसकी यश की इच्छा मौजूद है ईश्वर इतना मौजूद नहीं है ये माया है श्लोक बड़ा मार्मिक है तो कोई तमो के कर्म करके अपने को करता मानता है कोई राजसी कर्म करके अपने को करता मानता है कोई सात्विक में अहम करके अपने को भगत सज्जन मानता है लेकिन ये मान्यता है गुणों में हो रहा है गुणों में और गुणों को जो सत्ता दे रहा है उसका पता नहीं है गुणों को अपने में आरोपित कर देता है यहां गड़बड़ हो जाती है और ये गड़बड़ जो है न जाने कितने सदियों से चली आ रही और गड़बड़ की आदत पुरानी हो गई है ये गड़बड़ सही लग रही और सही बात बड़ी कठिन है अभी ये सही बात चल रही ना तो सुनने में जरा थोड़ा जोर पड़ता है सन्नाटछ छा जाएगा एकदम तत्व ज्ञान की बात करेंगे सुन सुनसान दुखापन आ जाएगा अब गुणों की बात करेंगे इधर उधर छलका हुआ जाएगा क्या मजा है अभी गुणों की बात करता हूं